औिद्ध तो हैं अविद्यादशा में सबको ये अनुभव हो रहा है कि मैं मनुष्य हूं वर्षों से वेदांत का स्वाध्याय करते रहने पर भी उपनिषदें बार बार समझाती हैं कि नासम संसारी तत्वमसी संसारी कार्यक्रम संघातादि रूप तुम नहीं हो अपितु अशरीर ब्रह्मरूप हो तो भी ये अविद्यामित्तक जो भ्रांति है मैं मनुष्य हूँ ये नहीं जाती है ये बनी रहती है सहसा नहीं जाती जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा इसलिए मनुष्याण सहस्रेशु कच्चिद सिद्ध है येतताम सिद्धां कश्चिन माम व्यक्ति तत्वता इससे ये बताया गया कि कोई कोई तत्वत यानी परमार्थ रूप से निर्विशेष आत्म ब्रह्म रूप से अपना अनुभव करके इस भ्रांति को पार कर जाता भ्रांति से रहित हो जाता नहीं तो सहसा भ्रांति निवृत्त नहीं हो पाती इस तो ये अनुभव सिद्ध है सबको हो रहा या अध्यास ये कह रहे हैं कि दृश्यते च आत्मन एव सतह। देहादि संघाते तो आत्मा परमार्थत देहादि से भिन्न है विलक्षण है और मनुष्यत्वादि विशेषताओं से रहित है तो भी देहादि जो संघात है मनुष्यादि कार्यकरण संघात वो है अनात्मा और उसमें आत्मत्व भी आत्मत्वाभिनिवेश ये अज्ञानवशात आत्मत्वबुद्धि तो आत्मत्वाभिनिवेश तो आत्मत्व तो की भ्रांति यही मैं हूँ ऐसी भ्रांति दृश्यते दृश्यतेने अनुभव से सिद्ध है क्यों तो कहते हैं मित्र दो आत्मात्मा परस्पर विलक्षण होते हुए भी क्यों भ्रांति हो रही है तो मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्वेण मिथ्याबुद्धि मात्रेण का अर्थ है अज्ञान मिथ्याबुद्धि शब्द का तो अर्थ है भ्रांति और मात्र शब्द का अर्थ है अनुमेय मीयते यत्त मात्रम ऐसी मात्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं कर्म अर्थ में मांग माने धातु से स्ट्रन प्रत्यय करके मात्र शब्द बनता है यदि तो अर्थ निकलता है मेय यानी अनुमेय तो कार्यम दृष्ट कारणम अनुमीयते ऐसा एक विचारक जगत में वाक्य प्रसिद्ध है न्याय प्रसिद्ध है कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है तो अज्ञान का कार्य है मिथ्याबुद्धि यानि भ्रांति जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मत्वाभिनिवेश है मिथ्याबुद्धि ये है कार्य और इसका अनुभव हो रहा है ये दृश्यते दृश्यते का कर्म है आत्मत्वाभिनिवेश यानी भ्रांति अनुभव हो रहा है अध्यास भ्रांत अनुभव सिद्ध है तो ये जो भ्रांति दिख रही है ये कार्य रूप है तो निश्चित ही इसका कोई ना कोई कारण होगा तो उस कारण का अनुमान किया जाता है वो कारण कौन है तो स्वरूप अभेद स्वरूप विषयक अज्ञान यानी अद्वैत का अज्ञान यही है अविद्या तो मिथ्या बुद्धि मात्र शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्या अज्ञान। तो वो मिथ्या बुद्धि से अनुमेय होने के कारण अज्ञान को कहा गया मिथ्या बुद्धि मात्र और वो पूर्व है यानी कारण होता है पूर्व में कार्य के कारण का लक्षण ही है कार्य अव्यवहित अव्यवहित पूर्ववर्ती कारण तो अज्ञान मिथ्या बुद्धि का कारण होने से वो पूर्व है और मिथ्या बुद्धि उसका कार्य है वो भावी है अज्ञान के तो ये जो प्रश्न था ना कि ये अविवेक रूप अज्ञान कहां से आया तो ये बताया कि वो यानी कैसे सिद्ध होता है कथम अविवेक उसका साधक प्रमाण कौन है तो साधक प्रमाण बताया अज्ञान का कार्य तो अनुभव प्रमाण से सिद्ध है और कार्य रूप लिंग प्रमाण से अनुमान प्रमाण से अनुमेय है अज्ञान तो अज्ञान में अनुमान प्रमाण है एक साक्षी भाष्यता तो है ही है लेकिन साक्षी भाष्य जो स्वीकार नहीं करते हैं युक्ति को ही महत्व तो देते हैं जो उन्हें युक्ति से अज्ञान दिखाने के लिए अज्ञान की सिद्धि दिखाने के लिए ये कहा कि मिथ्या बुद्धि मात्र है अज्ञान का अर्थ है भ्रांति से अनुमेय है जैसे धूम को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है धूम अग्नि का कार्य है दूर से पर्वतादि में धुआं दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है तो अग्नि के कार्य धूम को देख करके अनुमान किया जाता है कि जहाँ से धूम निकल रहा है वहाँ अग्नि विद्यमान है तो वहां पर अग्नि न दिखने पर भी अग्नि का अनुमान हुआ यह है अनुमान प्रमाण से सिद्धि अग्नि की ऐसे नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान मिथ्या बुद्धि रूप जो उसका कार्य है उससे सिद्ध है अनुमान प्रमाण से सिद्ध है ये यहाँ पर बताया गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए वस्तु तो देहादि भिन्न स्वप्रकाश सेमो नरोम भ्रमो दृष्टवादुरपनवे अज्ञान का कार्य जो भ्रम है मिथ्या बुद्धि है इसका तो अपलाप नहीं किया जा सकता अपलाप यानी निषेध उद्रोपनौ है मतलब निषेध करना असंभव है किसका भ्रम का क्यों भ्रम का निषेध नहीं किया जा सकता यानी नास्ति ऐसा नहीं कहा जा सकता भ्रम हो ही नहीं सकता करके क्यों नहीं कहा जा सकता ते इसलिए कि अनुभव से सिद्ध हैं वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वस्तु तो देहादि भिन्न स्व प्रकाश सेव आत्मना आत्मन वस्तुतः आत्मा कैसा है तो देहादि से भिन्न है आत्मा के ये दो विशेषण हैं देहादि भिन्न स्वप्रकाश सेव और सत का अर्थ निकलेगा आत्मा परमार्थत उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से भिन्न है और स्वप्रकाश है निरूपाधिक आत्मस्वरूप स्वप्रकाश है वो पर प्रकाश्य नहीं है अपने आप से ही भासता है और अनात्मा मात्र को भी भाषित करता है तो कार्यक्रम संघात से भिन्न स्वप्रकाश जो आत्मा है वस्तुतः ऐसा है तो भी नरो अहम अहम अर्थ आत्मा ही है और उसका मुख्य अर्थ तो यही है कार्यक्रम संघात से भिन्न स्वप्रकाश चैतन्य ये अहम अर्थ है मुख्य लेकिन भ्रांति ये होती है कि नरो अहम मैं मनुष्य हूं ये जो भ्रम है यह भ्रम दृष्टत् दृष्टत्वात यानी अनुभव सिद्धत्वात अनुभव से सिद्ध होने से दूरपनव है का मतलब इसका निषेध नहीं किया जा सकता भ्रम का तो जब मैं मनुष्य हूं इत्यादि भ्रम का निषेध नहीं किया जा सकता तो अनुभव में आने वाले इस भ्रम का कोई न कोई कारण होगा उस अनुभूयमान भ्रम के द्वारा उसके कारण का अनुमान किया जाता है, वो कारण है अज्ञान इसलिए मिथ्या मात्र इसका अर्थ कर रहे हैं आप टीका में टीकाकार कि सच मिथ्या बुद्धिया इति मि मिथ्या बुद्धिमात्रेण तो स यानी ये जो आत्मत्वाभिनिवेश तो है अविवेक है इस अविवेक को मिथ्या बुद्धि के द्वारा क्या किया जाता है अनुमीयत तो अविवेक जो स्वयं प्रकाश आत्मा में कहा से आया करके कहा गया उसका कहते मिथ्या बुद्धि के द्वारा अनुमान किया जाता है मियत यानी अनुमीयत इसलिए उसे कहा जाता है मिथ्या बुद्धि मात्र और तृतीय का ये क्वेश्चन है मिथ्याबुद्धि बुद्धि का अर्थ है भ्रांति सिद्ध अज्ञान मिथ्याबुद्धि बुद्धि का मिथ्याबुद्धि बुद्धि शब्द का तो अर्थ है भ्रांति सिद्ध अज्ञान और उस अज्ञान के द्वारा कल्पित है कौन ये आत्मत्व अभिनिवेश कल्पित है मिथ्या है भ्रम रूप है इति चकारार्थ चकार कौन सा दृश्यतेच यहां पर जो चकार है वो चकार बता रहा है यह प्रमाण प्रमाणी है भ्रम है दृश्यतेच इदि भाष्यवाक्य का प्रकारांतर से भी अवतरण लिखते हैं टीकाकार जिस वाक्य का पहले जो आत्मनि कथम अविवेक इस शंका के उत्तर के रूप में अवतरण लिखा था इसी दृश्यते इत्यादि वाक्य का प्रकारातर से फिर अवतरण लिखते टीकाकार कि यद्वा उत्तमिथ्या बुद्धौ लोकानुभव आह दृश्यते चेती यदवा यानि अथवा ये जो दृश्य तेज इत्यादि वाक्य हैं ये अज्ञान में भ्रांति को अनुमान प्रमाण को बताने वाला है इस अर्थ में इस वाक्य का अर्थ कर लो ये वाक्य ये अर्थ मान लो अथवा यदवा इत्यादि से कहा जा रहा है टीकाकार के द्वारा कि यह वाक्य जो पूर्व में बताई गई भ्रांति है उस भ्रांति में लोकानुभव को प्रमाण के रूप से बताने वाला है पूर्व में कौन सी भ्रांति बताई जीव ईश्वर के भेद बुद्धि रूप भ्रांति को बताया गया दृश्यतेच इस वाक्य से पूर्ववर्ती वाक्य में आया न दृश्य के पहले ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि ये हैं उक्त मिथ्या बुद्धि जीव ईश्वर का भेद ज्ञान इसे कहा जाएगा उक्त मिथ्या बुद्धि शब्द से और इसमें लोकानुभव को प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है लोकानुभव में लोक शब्द का अर्थ है प्राणी तो सभी प्राणियों को होने वाला अविद्या अवस्था में जो अनुभव है मैं मनुष्य हूँ मैं देवता हूँ मैं पशु हूँ इत्यादि ये हैं लोकानुभव और ये है प्रमाण किसमें जीव ईश्वर भेद बुद्धि में मैं ईश्वर नहीं हूं ईश्वर से अन्य मनुष्य हूं इत्यादि जो अनुभव है यह अनुभव यहां पर प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है दृश्य इत्यादि वाक्य से इस पक्ष में मिथ्या बुद्धि मात्रेण में जो तृतीया है उस तृतीया को इतम भाव अर्थ में समझना ये लिखते हैं टीकाकार कि भावे तृतीया मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्वेण तृतीया कई अर्थ में होती है करण अर्थ में भी होती है कर्तार्थ में भी होती है हेतु अर्थ में भी होती है ऐसा एक तृतीया का इत्थम भाव रूप अर्थ भी है तो यहाँ कर्ता करण हेतु और इत्थम भाव में से कौन सा अर्थ लेना है अथवा इस द्वितीय पक्ष में तो टिकाकार ने कहा का इतम भावे तृतीया इत्थम्भाव रूप अर्थ में तृतीया समझना इत्थम भाव अर्थ में मानने से अर्थ क्या निकलेगा अर्थ निकलेगा भ्रांत्यात्मना दृश्य ते इत्यर्थ मिथ्या मात्रेन का अर्थ निकलेगा भ्रांति रूप से दृश्यते कौन दृश्यते तो आत्मा का अनात्मा देहादि में आत्मत्व अभिनिवेश आत्मत्वभिनिवेश दृश्यते भ्रांति रूप से दिखता है ये अर्थ निकलेगा अथवा दूसरा अर्थ करते हैं टीकाकार कि पूर्व पूर्व भ्रांति मात्रेण दृश्यते न च वा अर्थ तो भ्रांति रूप से देखा जाता है प्रमेय रूप से नहीं न प्रमेतया प्रमेतयानी प्रमा के विषय के रूप में नहीं देखा जाता भ्रांति रूप से ही देखा जाता है अनात्मा देहादि में आत्मत्व अभिनिवेश को एक रहने परमारूप नहीं है भाष्य में आगे हैं सति चारे देहादिपेक्षितृव संसारी तो सतीच एवं संसारित्वे यानी इस प्रकार जीव में संसारित्व सती एवं संसारित्वे एवं संसारित्व का अर्थ निकलेगा असंसारी ईश्वर से भिन्न अविद्या अवस्था में व्यवहार अवस्था में जीव के सिद्ध होने पर सत्य सत्यने विद्यमान होने पर जो जीव में ईक्षित्रित्व है वह देहादी सापेक्ष होगा संसारी यानि जीव का इक्षित्रित्व होगा देहादी सापेक्ष और ईश्वर का जो इक्षित्व है सृष्टि से पूर्व में आ, तद ऐक्षित इस वाक्य के द्वारा बताया गया उसके लिए लौकिक साधन देहादि की अपेक्षा नहीं है देहादि निरपेक्ष ही ईश्वर ईक्षण करता है ये बात निश्चित हुई इसलिए यहां पर जगत का कारण सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य वाक्यस्थ शब्द के अर्थ के रूप में ग्राह्य प्रधान न होकर ब्रह्म होगा इसी सत्को तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य तेज आदि का सर्जक बता रहा है उत्पादक बता रहा है कर्ता कारण बता रहा है और वो कारण कैसा का, का है सत्पदार्थ तो ईक्षण कर्ता तद क्षित ये बीच में वाक्य आया सदैव सौम्य इदमग्रासित और तदत आगश, आग, इन दोनों के बीच में आता है तद क्षत तत्तेजो असृजतः और सदैव सोम्य इधमाग्रासित इनके बीच में है तदयक्षत इसमें तत्शब्द तद से ग्राह्य सत्पदार्थ ही है तो सत्पदार्थ ईक्षण करता है और ईक्षण करना ये चेतन का कार्य है जड़ का नहीं प्रधान तो जड़ है इसलिए प्रधान से विलक्षण जो चेतन ब्रह्म है वही छांदोज्य उपनिषद के छठवें अध्याय में सतशब्द से कहा गया और उसे तेजादि के कारण के रूप में उत्तर वाक्य बता रहे हैं यह अर्थ निकलेगा आगे सांख्यों के द्वारा जो और भी कुछ बातें बताई गई थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। उक्तम हैंक्य है यदपि उतम प्रधान से अनेका मृदादिवत कारण तोपत्तिर न असंहत इति तत्प्रधान से अशब्देन एवं प्रत्युक्तम तो यद्य उत्तम से लेकर के ब्रह्मण इति यहां तक है सांख्यों के द्वारा जो कहा गया था उसका अनुवाद सांख्यों ने मृदादि दृष्टांत से ये कहा था कि जैसे मृदादि सवयव हैं, वे घटादि का कारण बन सकते हैं ऐसे ब्रह्म तो मृदादि के तरह सावयव न होने से आकाशवादि जगत का कारण नहीं हो पाएगा जो सावयव कोई न कोई होगा वह आकाशादी जगत का कारण बनेगा और सावयव है प्रधान उसके सत्वरजतम ये तीनों गुण अवयव हैं तो इन गुणत्रयात्मक अवयवों को लेकर के सावयव बना जो प्रधान वह मृदादि के तरह आकाशादि जगत का कारण हो सकता है और ब्रह्म निरवय होने के कारण कारण नहीं बन पाएगा ऐसा जो पहले सांख्यों ने कहा था अपना मत रखते समय उसके विषय में भास्कर भगवान कहते हैं कि तत्प्रधान से अशब्देन एव प्रत्युक्तम यानी तत्प्रत्युक्त तत्कर्थ है वही प्रधान में कारणत्व मृदादि दृष्टांत के द्वारा प्रधान में जो कारणत्व बताना चाहते हैं सांख्य उस कारणत्व का प्रत्युक्तम यानी खंडन हो गया किससे तो प्रधान अशब्दत्वेन अशब्दत्व प्रधान अशब्द होने से ही अशब्द का अर्थ है वेद अप्रतिपाद्य जगत के कारण के रूप से वेद के द्वारा प्रधान प्रतिपाद्यमान नहीं है वेद प्रधान को जगत के कारण के रूप से नहीं बता रहा है ये ऐसा हम पहले कह चुके हैं यतेरना शब्दम इस सूत्रस्थ शब्दम इस पद की व्याख्या करते समय भस्कर भगवान ये बता चुके हैं कि प्रधान को कोई भी वेद वाक्य जगत के कारण के रूप से बताने वाला नहीं है इसलिए प्रधान हो गया वेद शब्द के द्वारा जगत के कारण के रूप से अप्रतिपाद्यमान अप्रतिपाद्यमान होने से ही प्रधान में जगत कारणत्व का प्रत्याख्यान हो जाएगा प्रत्युक्तम का अर्थ है खंडितम अब यथा तो ब्रह्मन एव कारण्व नि शक्यते इत्यादि वाक्य जो आ रहा है भाष्य में इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए इति आह यथातु इति तो केवल निर्विकार ब्रह्म में जगत कारणत्व श्रुति सिद्ध मात्र है ऐसी बात नहीं युक्ति से भी ब्रह्म कुटस्थ ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध होता है इसे हम वेदांती बताएंगे द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में जिसे कहा जाता है तर्क पाद भाषकर भगवान यहां पर कह रहे हैं यथातु इत्यादि वाक्य से इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि कूटस्थ सी माइक कारणत्व जो कूटस्थ है निर्विकार हैं ब्रह्म निर्विकार हैं और उसमें भी मायिक कारणत्व का अर्थ विवर्त उपादान कारणत्व अविद्यारूप उपाधि को लेकर के कारणत्व तो बन सकता है और उसकी निर्विकारता भी बनी रहती है ये युक्ति सिद्ध हैं इसे आगे बताया जाएगा ये लिख रहे हैं भास्कर भगवान कि यथा तू तर्के ब्रह्मण एव कारणत्व निर्वोढ़ शक्यते थे न प्रधानादीना तथा प्रपंच न अस्य प्रपंचयतिलक्षण आदिना <coughs> तो यहां तर्के ब्रह्मणव नि शक्यो तो तर्कसे ब्रह्म में कारणत्व का निर्वहन संभव है न कि प्रधान आदि अन्य आ, कारणों में प्रधान आदि में आदि शब्द से ग्राह्य है ये परमाणु कारणवाद तो शून्य कारणवाद तो अन्य अन्य जो कारण मानने वाले हैं वे तो प्रधान आदि में जगत कारणत्व का निर्वहन करना संभव नहीं है निर्विकार ब्रह्म में ही मायिक कारणत्व प्रपंच का हो सकता है इसे हम युक्ति से विस्तार से बताएंगे प्रपंच का अर्थ है बताएंगे कौन बताएंगे? तो प्रपंच्यति का कर्ता है भगवान व्यास भादरायण सूत्रकार भाष्य में जब प्रपंच इस कहते हैं तो व्यास जी विस्तार करेंगे विस्तार से ब्रह्म में जगत का कारण तो बताएंगे युक्ति से तर्के इसलिए तर्केण पद का प्रयोग किया है ना तो तर्के इसमें अपि शब्द बता रहा है श्रुति तो बता ही रही है तो केवल श्रुति से ही नहीं तर्क से भी ब्रह्म ही जगत का कारण हो सकता है प्रधानादि नहीं इसे हम यानी हमारे आचार्य सूत्रकार विस्तार से बताएंगे प्रपंच क्षेत्र का अर्थ है किसमें तो न विलक्षणवात् इत्यादि सूत्रों से इतम आदि ना तो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का है सिद्धांत तो प्रथम पाद में है और द्वितीय पाद का तर्क तर्क पाद नाम है लेकिन उसमें विपक्षियों का खंडन है विरोधियों का और इसमें है तर्क के माध्यम से सिद्धांत की स्थापना प्रथम पाद में द्वितीय अध्याय के तो इस प्रकार ये जो इक्षित्य अधिकरण के सात सूत्र हैं उनमें से प्रथम सूत्र का विचार भाष्य में पूरा हो जाता है थोड़ा टीका है टीका को देखिए थोड़ी यू अवेद्य शब्दशक्ति ग्राहयोग तमाम अबाधितादी अर्थेशोकावगत शक्ति काना वाचिक देशत् उपस्थित अखंड ब्रह्मलक्षकत्वात् इति स्थितम् पहले सांख्यों ने अपने मत की स्थापना करते समय ये भी कहा था कि ब्रह्म तो अवेद्य है का मतलब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविशय है अवेद्य का अर्थ और प्रत्यक्षादि प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों का अविशय होने से निर्विशेष है निर्विशेष होने से उसमें यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविशय क्यों है निर्विशेष है तो निर्विशेष होने से उसमें शब्द प्रवृत्ति निमित्त जो जाति क्रिया गुण संबंध है इन में से एक भी नहीं रहेगा यदि एकाध रहेगा तो सविशेष हो जाएगा तो निर्विशेष होने के कारण यह शब्द प्रवृत्ति निमित्त जात्यादि से रहित है और जिसमें शब्द प्रवृति निमित्त तो नहीं है उसमें शब्द के शक्ति का ग्रहण ही हो पाएगा शब्द शक्ति ग्रहण नहीं होगा तो फिर शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं बन पाएगा वेद तो शब्द प्रमाण ही है ऐसा जो पहले सांख्यों ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं तो ये लिखते हैं कि अवेद्य शब्द शक्ति ग्रह अयोग जो निर्विशेष ब्रह्म है तद विषयक शब्द शक्ति ग्रह न हो पाने के कारण ब्रह्म शब्द प्रमाण से भी अगम्य है ऐसा जो आपने कहा था पहले कहते तन्न ये कहना भी ठीक नहीं है भले ही जो केवल ब्रह्म स्वरूप है वह जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है। लेकिन जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य है इस वाक्य में प्रयुक्त सत्यादि पद हैं लोक में जिस अर्थ को बताते हैं वो उनका हो जाएगा वाचार्थ और उस वाचार्थ के वाचक सत्यादि पदों के द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेद वाक्य से वह लक्षित होता है उपलक्षित होता है इसे कह रहे हैं टीकाकार कि तत्यादि पदा नाम अपितादि अर्थेशु लोकावगत शक्ति का नाम जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य में आए हुए सत्य है ज्ञान है अनंत है इत्यादि पद हैं आदि शब्द से ज्ञान और अनंत पद को लेना तो सत्य ज्ञान आदि जो पद हैं कैसे हैं तो अबाधितादि अर्थेशु लोकावगत शक्ति का नाम लोक यानी लौकिक प्रमाण के द्वारा उनकी शक्ति ग्रह हो चुका है किस अर्थ में तो अबाधितादि अब अर्थों में तो अबाधितादि अर्थ विषयक शक्ति ग्रह जिन पदों का हो गया है ऐसे सत्यादि पदों का जो वाचय देश है वो कौन है तो वाचयिक देश देशत्वेन उपस्थित अखंड ब्रह्म तो वाचय देश यानी वाच्य का एक अंश कौन है वो है ब्रह्म सत्यादि पदों के वाच्य का एक देश है अखंड ब्रह्म और उसके ये लक्षक बन जाएंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि पद इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म वेद प्रमाण से भी अगम्य है वेद प्रमाण का वाचार्थ न होने पर भी वह वेद प्रमाण का लक्षार्थ है। वेद से उसे लक्षित किया जाता है। ये यहाँ पर टीकाकार ने कहा सत्यादि पदा अबाधितादी अर्थेश लोकावगत शक्ति काना वाच्य उपस्थित अखंड ब्रह्म लक्षकवादित इस वाक्य से इति स्थित इति निश्चित अब ये जो अत्र आह यदुक्तम न अचेतन इत्यादि ये है इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र और पाद के छठवे सूत्र का अवतरण भाष्य प्रधान कारणवादी सांख्य कहते हैं कि तद इस वाक्य के द्वारा जगत कारण में जो ईक्षण कर्तव तो बताया जा रहा है वह ईक्षण हो जाएगा प्रधान में भी उपन्न मुख्य नहीं अचेतन होने से मुख्य ईक्षण कर्तृत्व तो, तो नहीं आएगा किंतु गौण ईक्षिता बन जाएगा इस प्रकार की शंका करके ये दिखाना चाहते हैं कि सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत शब्द का अर्थ प्रधान ही है और तदैक्षत तो यह वाक्य उस प्रधान में गौण ईक्षित्व बता रहा है और इसलिए गौण ईक्षित प्रधान ही तेजादि जगत का कारण है ऐसा छांदो के उपनिषद का अध्याय बता रहा है इस प्रकार की शंका सांख्यों की आ रही है उस पर विचार कर लेते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण